अगर दूसरा योगी भी वहीं होगा तो खतरा तो रहेगा नहीं दगद भीज हो जाने पर तब नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो नहीं रहे। तब नहीं होगा उससे पहले रहेगा हाँ उसको ये रहेगा कि मेरा कहीं लोट ना ले मैं पीछे रह जाऊँगा ये चला जाएगा बस में होती है ना कहीं पहले नहीं चढ़ने देते जाके लूट लेगा मैं कहाँ बैठूँगा इन सीट मिल चुकी है वो आरक्षित है उसमें नहीं रोकता है ना फिर सारे आरक्षित वाले ही हैं भाई आगे पीछे जाएगा हमारी पर तो जाएगा ही नहीं वैसे वहाँ भी है कि उसको जो अनुभूति वो नहीं है इस सर से वो उसको तो अधीन कर नहीं पाएगा वो किसी का अधिकार उस पर तो नहीं होगा ना तो अधिकार होगा ही नहीं तो फिर चिंता किसकी इसकी चिंता तो उपलब्धि की थी सुख की यहाँ वाला सुख तो छीन लेता है वो एक जब ले लेता है दूसरे को अवकाश नहीं मिलता है उसमें सीमित होने से लेकिन वहाँ तो सीमित है सुख तो ऐसे जैसे नल में ना आते हैं या इसमें स्नानागार में ना आते हैं जो घुस गया वो घुस गया पिछला अपना खटखटाता कट रहता है घुसने नहीं, नहीं देता है लेकिन वहाँ थोड़े ऐसा होगा तालाब मैंने कूद गया तो कूद गया याद लगता है पहले कहीं चला ना जाए पहले घुसो जा कर वो ना आ जाए पर वहाँ नहीं लगेगा ना ऐसा क्या नाम है चला गया में वहाँ भी लगता है गंदा कर देगा नहीं वो छोटा है लेकिन नदी मान लो चलती हो धारा वाली गंगा हो उसमें किसको लगेगा उसमें दूसरे कारण से लगता है वहाँ भी लगता है ऐसे हाँ तो तो तो मतलब वहाँ भी गंगा में भी नहीं नहाने देते हैं वो कुंभ मेले में झगड़ा होता है भयंकर होता है हाँ तो नहाने के लिए नहीं होता है वो आगे नहाने के लिए होता है केवल हम्म नहीं जो बड़ा है वो पहले नहाएगा जिसका है वो पहले नहाएगा वो अधिकार के लिए लड़ते हैं ये मेरा है हमारा हमारा पहले है इस पर अधिकार तुम्हारा मेरे पीछे है तो नहाने के लिए नहीं लड़ते हैं तो ऐसे ही उनको भी कोई आगे उपलब्धि नहीं है गंगा नहाने से पाप हटता है अगर ये होता उनका तो, तो वे भी इसको पहले हटवा लो अच्छा हो जाएगा ये हम अपना रखेंगे थोड़ा फिर हम अपना बाद में हटा लेंगे हो जाता पर वो तो नहीं होता वहां तो अज्ञानता कारण है यह होता है कि जो आनंद मिलना है वो तो अपने भीतर मिलना है ना तो अपने हाथ में है वो तो ईट होगी क्या प्रश्न नहीं उठता है प्राय तो नहीं होना चाहिए जब ये दिख गया ना कि हमारी उपलब्धि को ये नहीं छुएगा उसमें तो बिल्कुल नहीं होगा यानी उसमें जिसको लग भी गया ना कि जो उपलब्धि होती है यहाँ अंतिम वो अपने आप को होती है अपने में ही होती है यहाँ दूसरे का कोई है ही नहीं प्रवेश अगर ये बात समझ में आ गई तो वो ईर्ष्या नाम की जी चली जाएगी लेकिन उसको अभी लग रहा है कि इसका यदि पहले हो गया तो मेरे को बेवकूफ बता के भगा देगा यहाँ से हटवा देगा विरोध करा देगा हमारी साधन जो है वो छीन देगा छीनवा देगा हमको करने नहीं देगा ये तो इस अवस्था में डर रहेगा इच्छा रहेगी वो सोचेगा अगर इसका पहले हो गया तो मुझे नहीं करने देगा मुझे भगा देगा यहाँ से अब जो भी करेगा ये तो बेवकूफ वैसे बैठा रहता है कुछ होता है थोड़े से ऐसे लोगों में वो करा देगा श्रद्धा वो साधन नहीं देंगे सहायता नहीं देंगे भगाएंगे मारेंगे पीटेंगे वो ठेला फेंकेंगे तो ऐसा खतरा है तो होगा और ये नहीं है कि तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि जिसको भी अपनी उपलब्धि होती है वो दूसरे को नहीं छेड़ता है जैसे ही हम तृप्त होते हैं ना दूसरे को कुछ नहीं बोलते और अधिक सहायता करते हैं वस्तुता तो ऐसा होता है उसको एक बार भी जिसको अनुभूति हो जाएगी ना इस चीज़ की उसको नहीं होगी वो तो अपने आप अगर होता है वास्तविक में उसको तो वैसे कुछ नहीं कहेगा इसलिए उसको भी नहीं होगी और वो चीज़ अगर उपलब्ध हो गई तो वो तो स्वयं करेगा ही नहीं ईर्ष्या वो तो जानेगा तो फिर करने का तो मेरे अंदर है ही वो कहाँ छेड़ेगा इसको इसका प्रवेश ही नहीं है इसलिए वहाँ ईर्ष्या इस नहीं होगी जब तक ये स्थिति नहीं आई है अनुभूति नहीं हुई है तब तक, तक होगी कोई नहीं जानता है तो। आगे चलें। <coughs> श्रद्धा और या। श्रद्धा वीरी स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे जो विदेह और प्रकृति लय योगी हैं उनसे भिन्न योगियों की श्रद्धा पूर्वक वीरिय पूर्वक स्मृति पूर्वक और समाधि प्रज्ञा पूर्वक असंप्रजात समाधि होती है चार उपाय इसमें बताए हैं श्रद्धा वीरी स्मृति और समाधि प्रज्ञा इन चार उपायों का प्रयोग ये करते हैं वो यद्यपि वो लोग भी श्रद्धा आदि का तो करेंगे उपयोग करते हैं पर उनकी समाधि प्रज्ञा नहीं होती है एक चीज विवेक जो है समाधि प्रज्ञा विवेक है विवेक विवेक्याति उनकी नहीं होती है बिना परवेरा की होती है स्थिति ऐसा कुछ लगता है ये इनसे वाले वाले। हाँ भाव पारते और विदय वाले को दो वाले समाधि प्रज्ञा नहीं होती है उनको आकस्मिक स्थिति बन गई और अपना हो गया वैराग्य छोड़ दिया सब कुछ स्वामी जी का हुआ तो ऐसे ही था लेकिन इन्होंने बाद में क्रमशः किया है हाँ फिर से किया नहीं भई इनको जैसे उसमें हुआ ना मारपीट की स्थिति आई मारने पीटने लगे इनको इनको ये तो लग गया हमको भी नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो उस इनको हो गया कि फिर तो बेकार है सब चीज़ है अब तो कुछ करना चाहिए ये निश्चित हो गया इनका ये निश्चित होने के बाद फिर यानी जब वो सब सारी स्थिति शांत हो गई अब नहीं डर रहा किसी तरह का तो उस अवस्था में भय तो बाकी लोगों को भी हो रहा था मारे जाएंगे इनको भी हो रहा था वो बराबर थी लेकिन अन्यों ने ये निर्णय नहीं लिया हमको फिर आंतरिक कार्य करने हैं उनको लगा ठीक ठाक हो गया अब क्या करना है घर वर बनाओ फिर से जहां जाना हो वहां चलो भागो पर इन्होंने कहा कि नहीं अब उसको फिर से इसका मतलब करना चाहिए उसके बाद फिर से बैठ करके इन्होंने चिंतन किया है अध्ययन नहीं था शब्द प्रमाण इनके पास नहीं थे अध्ययन नहीं थे इस कारण से उतने मतलब जल्दी नहीं कर पाए ये शीघ्रता से नहीं हो पाया इनका लेकिन इन्होंने उस अवस्था में भी चिंतन आदि जो भीतर है उसको किया है इन्होंने विधिवत किया खूब अधिक किया उसके करने के बाद भी इनकी स्थिति संदिग्ध थी कुछ मान्यताएँ इन्होंने गलत कर ली थी अवैधवाद आदि जैसे स्वामी जी ने मानते थे अद्वैतवाद ठीक है तो उसमें लगा इनको तो बाद में फिर इन्होंने अध्ययन भी किया है सत्या प्रकाश आदि उसके बाद निर्णय किया है अपनी अनुभूति को इससे शब्द प्रमाण से मिलाया तुलनात्मक बनाया फिर उसके बाद इन्होंने निर्णय किया सारा हाँ है उसमें मिलेगा आपको ब्रह्मेदा में कि वो लगता था कि सब एक ही है भ्रांति थी वो उनकी लेकिन वो सत्याग्र प्रकाश पढ़ने से गई है ऐसा बोल बताया है इसमें होगा कहीं ना पर तीन चार जगह आई है उनकी जीवनी इसमें एक जगह नहीं है लेकिन निर्णय हुआ है बाद में और उसके बाद भी देखो सारा पढ़ा है कुल तो बाद में गए हैं ना सारा कुछ होने पर के, पर के बाद भी हाँ उसे पढ़ने से पहले है समाधि माधि जो इनकी पहले लग गई थी सब उसके बाद इन्होंने पढ़ना शुरू किया सत्याग्रकाश लेकिन वहीं नहीं रोके सत्याग के बाद इन्होंने अष्टाध्यायी सिर खपाया इसमें अष्टाध्यायी भी पढ़े हैं उसके बाद फिर सारे दर्शन पढ़े हैं महावाष तक पढ़ाया उसमें भी कि इतने सारे दर्शन और जमीन मीमांसा भी पढ़ ली है पूरा पढ़ा है और तो दर्शन सतपद भी पढ़े हैं तो ऐसे नहीं स्वामी जी अनपढ़ नहीं है वो देखने में तो लगते हैं अनपढ़ हरियाणा हाँ नहीं। लगते तो देखने में हरियाणा के अनपढ़ जा हैं अनपढ़ मानते हाँ लेकिन सब कुछ पढ़े हुए हैं गुरु से पढ़े हुए हैं गुरुमुख से पढ़े हुए हैं ऐसे नहीं है तो जिसको मान लो अगर हो जाता पूरा हो जाता तो क्यों पढ़ता फिर तो अब जब दोनों बुद्धि आ गई है शास्त्र बुद्धि भी आ गई है और वो वाली बुद्धि थी तो दोनों में विरोध जो होगा वो हटाया तो होगा ना ऐसे तो नहीं रहेगा तो अब दोनों की तुलनात्मक बुद्धि बन गई फिर अब, प्र, अब नहीं कहेंगे अब उपाय प्रति में आ जाएंगे अब उपाय प्रत्येक हैं पहले वाले प्रति में होंगे स्वामी दयानंद का भी ऐसा ही है उनको भी जो बैरागी हो गया है बिना जान भी जान के हुआ है मृत्यु को देख के हो गया है उसके बाद उन्होंने सारा छान मारा सब कुछ किया पढ़ लिख करके इतने नहीं घूमते वो नहीं मिले थे गुरु पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए इतना सारा टक्कर मारा है ऊपर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और ये पढ़ने के बाद आदमी नहीं करता है इतना उल्टा सीधा तो इसलिए उन्होंने पहले चक्कर मार लिया और उस चक्कर में नहीं मिला इनको कुछ उसके बाद फिर जब थक गए और इनकी स्थिति वहाँ पर मरने जैसी हो गई कि फालतू में मरेंगे असली अनुभूति तो उनको वहाँ हुई है मर जाए जब यह होशी आई है ना वहाँ वहाँ इन्होंने तो फिर कहा था कि कर दे समाप्त शरीर को लेकिन तब लगाएगी तो फालतू होगा उसके बाद वो फिर पढ़ने लिखने के लिए हो गए प्रवृत्त उसके बाद ये बिरजानंद जी के पास आए बिरजानंद जी के पास व्याकरण पढ़ा तब भी नहीं कुछ हुआ है व्याकरण पढ़ने के बाद ये भागवत करते थे प्रचार भागवत में ठोकर लगी इनको फिर है हाँ जो भी करते थे तो लेकिन महाभाष्य के बाद यही करते थे हाँ फिर उसके बाद वो वहाँ गए कुंभ मेले में तो वहाँ अपना इनका व्याख्यान किसी ने नहीं सुना तो वहाँ इनको भयंकर चोट लगी मैं फाल तो फालतू ही बोल बकबक बक कर रहा हूँ इसमें कुछ नहीं अभी तक नहीं आंतरिक जो संतुष्टि हैत्मबल होना चाहिए वो तब तक नहीं था उसके बाद ये सब छोड़ करके लुप्त हो गए तो उस काल में पढ़ लिख लेने के बाद इधर उसके बाद फिर से जो गए ना अज्ञातवास में वहां सारा इन्होंने किया है श्रवण मरन आसन जो स्थितियाँ बनाई है उसके बनने के बाद अब इन्होंने निर्णय लिया वहाँ अब मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है पढ़ लिख लेने के बाद वेद पढ़े थे कुछ उसमें भी लेकिन वेद उससे भाष्य से पहले गए हैं वो निर्णय वहाँ आत्मज्ञान मतलब पढ़ने के बाद किया है इन्होंने भी उसमें किया है वो वही अजातवास है ना जो लोग बाहर नहीं थे उसके बाद चले गए हैं वहाँ मेले में पाकड़ खंडनी के बाद समाज में कहीं नहीं दिख रहे हैं ये कहीं कुछ नहीं है इनका वो मिलता नहीं है तो वो अजहतवास से वो उसमें इन्होंने क्या किया है कुछ लोगों ने तो वो भी ढूंढ मारा है पर वो प्रमाणिक नहीं है बहुत अधिक कल्पना दिखती है उसमें नहीं स्वयं नहीं किया उसका वर्णन अजातवास वाले एक भी उन्होंने परिचय नहीं दिया क्या किया कैसे किया उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं उसके बारे में अपनी जीवनी जैसी उतनी है वही आ लेकिन उसमें सब कुछ किया है इन्होंने असली जो निर्णय होता है ना ईश्वर प्रत्यक्ष या जो कहिए सब उसमें हुआ है इनको उसके बाद अब फिर से उतरे ही अब किसी सिद्धांतों से इन्होंने नहीं किया वहाँ जो आर्ट्स विज्ञान था बिरजानंद जी आदि का उसका असली प्रयोग अब हुआ है जानते थे उसमें तो थे उस समय लेकिन वो तत्वता नहीं हुआ था इनको आर्ट्स का ज्ञान उस समय इसके बाद हुआ है ईश्वर को जाना ऐसे लगता है कि इसमें इन्होंने ईश्वर को जाना और उस ईश्वर के जानने के कारण इनको इतना आत्मबल हुआ और फिर वेदों को उठाया इन्होंने नहीं तो वेदार्थ नहीं कर सकते थे ईश्वर का नहीं होता इनको ज्ञात तो ऐसा वेदार्थ नहीं कर सकते थे यह उसका ही प्रभाव है इतना करने में समर्थ हुए तो इस तरह से इनकी भी स्थिति वही रही है पढ़ लिख रहने के बाद इन्होंने इस कार्य को किया इसलिए ऐसा नहीं है कि अनपढ़ थे स्वामी जी अलग बात हो गई और कुछ हो इससे तो बताओ दयानंद का चर्चा नहीं करने से श्रद्धा वीरी स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक चार हेतुओं से क्या होता है इस उपाय प्रत्यय वाले की अस प्रजा समाधि होती है उसमें से अब बता रहे हैं तत्र उपाय प्रत्यय योगी नाम बहुत ही वहाँ उपाय प्रत्यय योगियों का होता है इसमें उपाय प्रत्यय योगी नाम पर उपाय प्रत्यय इन योगियों का होता है इन्होंने विदे देव विशेषण दे दिया है उसको योगी तो वो भी होते हैं क्योंकि जब समाधि विशेष इसका होगा योग तो है ही योगवासी अस्तित्व योगी जिसका योग है, है जिसमें योग होता है वो योगी है और क्या योगी तो वो भी हैं फिर भी विशेषण दिखाया है केवल दोनों में भेद करने के लिए तो इन योगियों का उपाय प्रत्यय समाधि होती है उपाय प्रत्यय क्या क्या हैं अब ये है? श्रद्धा उसका लक्षण बता रहे हैं श्रद्धा चेत सद श्रद्धा जो है वो चित्त की चित्त का संप्रसाद है चित्त की प्रसन्नता है चित्र की चित्त की स्थिरता चंचलता रहित हो जाना प्रसन्न एकाग्र जिसको कहते हैं प्रसन्नता या एकाग्रता ये श्रद्धा कहलाती है दूसरा लक्षण यानी कि जो किसी विषय में एक रुचि पूर्वक रुचिकर विश्वास होना उबने जिसमें होना ढोने की इस बात नहीं है उसमें लगते रहना उत्साहपूर्वक इससे काम हो ही जाएगा कल्याण हो जाएगा पूरा मेरा तो पूर्ण कल्याण की जो भावना है और वो भी रुचि पूर्वक निराशा पूर्वक नहीं ऐसी जो विश्वास की स्थिति है उसका नाम श्रद्धा है हाँ चित्त में ये जो भाव होते हैं कि इससे हमारा कल्याण हो ही जाएगा तो इसलिए इससे कभी विरत नहीं होना उसकी उपेक्षा नहीं करना उससे दूर हटने की कभी निकल्पना करना तो ये सब श्रद्धा के लक्षण हैं जिसमें नहीं होगी श्रद्धा फटाफट वो होगा एक आध कहीं प्रतिकूलता आई तो हो जाएगा छोड़ो इसको काम का इसके पीछे लगने से क्या होगा यह विरोध की स्थितियाँ होगी क्या करता है पता नहीं क्या करेगा वैसे बार बार उसके मतलब रहने के लिए साथ उसके पास अपने को समझाना पड़ेगा विरोध स्थितियाँ आएगी फिर समझाएगा चलो कोई बात नहीं फिर कोई साधारण हेतु लेगा चलो इतना काट लेते समय है दो चार महीने का है काट लेते हैं जैसे तैसे हो जाएगा या ये काम है अपना इसके बिना बाहर भी नहीं कर सकता वो हमारी व्यवस्था है जितना गाली देता है देने दो सह लेंगे प्रमाण पत्र ले लेंगे हस्ताक्षर तो करा लेना है बस, तो ऐसी ऐसी मतलब लौकिक समझौता करता रहेगा वो उसको ये नहीं लगेगा कि इसके पास कुछ विशेष चीज़ है जिसके जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा वो जो लगता है कि इसके पास कुछ है वो लड़ने पर भी भिड़ने पर भी दुखी होने पर भी अलग होने की नहीं सोचता है उसमें तो ऐसी योगाभ्यास के अंदर भी योगी की यदि ईश्वर के साथ ऐसी स्थिति बन जाए कि चाहे वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन कल्याण अपना उसी से होना है लोग से अब बहुत बड़ा ऐश्वर्य आ गया तो भूलेगा नहीं रोग आ गया बीमारी आ गई ऐसी तो उस में उसको नहीं लगे कि गया गया, अब तो आगे कर लेंगे कभी अभी भी वो जुड़ा रहेगा उससे नहीं अपनी ओर से ईश्वर को की उपेक्षा ईश्वर से दूर हटने की स्थिति दूसरे कार्यों की दूसरी योजनाओं में लगने की स्थिति ये सब सारी स्थितियां नहीं आएगी कोई भी विषयांतर को प्रधानता नहीं देगा देता है तो अभी श्रद्धा नहीं है उसकी ईश्वर पर नहीं देता है कर्त कर्तव्यवस्था में कर लेना अलग बात है। लेकिन फिर भी प्रधानता मन में नहीं देना हर हालत में है अंतिम चीज़ उसके लिए ईश्वर रहेगा हर तरह से समय निकालेगा जैसे नगर में जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ आने के लिए निकालते हैं न समय कहीं देर ना हो जाए जो भी होगा जैसी भी होगा निकल करके फिर आना है वापस वो रहता है तो देर भी कहीं होती तो जल्दी भाग जाता है वहाँ से निकलो इतनी देर तो ऐसे समायोजन वो करता रहेगा दूसरी कार्य हैं ही जीवन दूध करने तो पड़ेंगे शरीर चलाना होगा और भी व्यवहार करने होते हैं लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए भी वो इनमें विवस्ता देखेगा और उसमें सरसता उसको होगी तो ये जो लक्षण हैं ये श्रद्धा के लक्षण होते हैं ईश्वर के प्रति ऐसी ही अटूट श्रद्धा होनी चाहिए मरते हैं गिरते हैं जो भी होगा रोगी होते हैं कहीं कुछ अवस्था में जाते हैं पर छोड़ना नहीं है समझौता नहीं करना है ये श्रद्धा होती है और इस कर्म से निश्चित में प्रसन्नता रहती है डरता नहीं है किसी से साही ही श्रद्धा वह वही श्रद्धा जननी इव कल्याणी योगिनम पाती माँ की तरह से योगी की कल्याणी माँ की तरह से योगी की रक्षा करती है कल्याण करती जैसे माता बालक को पीट देती है कुछ भी कर देती है फिर भी वो उसी के पास भाग के जाता है इधर उधर नहीं रह सकता वो या खेलता है देर हो जाती एकदम से भाग के जाता है वो तो इस स्थिति में फिर भी माँ उसकी रक्षा करती है तो ऐसे ही श्रद्धा भी उसको अगर हो गई है उसमें उत्पन्न तो किसी में लग भी गया कहीं भी हटा देगी उसको पुराने वो उसमें लगेगा जुड़ेगा नहीं उसकाल तक हो सकता है लग जाए कहीं और छोड़ के फिर भाग आएगा वो घर तो में परिवार में समाज राष्ट्र कहीं भी लग जाएगा छोड़ के आ जाएगा वो यही उसकी रक्षा कही जाएगी यहाँ पर योगी नम पाती इससे माँ बच्चे की रक्षा करती है ऐसे ये इस मार्ग में योगाभ्यास में योगी की रक्षा करती है तथ्य ही श्रद्धान से विवेकार्थीनों वीरियम उपजाते उसी श्रद्धा वाले श्रद्धान से श्रद्धा को धारण करने वाले विवेक अर्थिना विवेक प्राप्ति के इच्छुक को या विवेक प्राप्ति का जो इच्छुक है श्रद्धा को जो धारण कर रहा है यानी वो योगी तस्य वीरियम उपजाए थे उसका प्रयत्न उत्पन्न होता है वीरियम उत्साह प्रयत्न। यानी उसमें ही और इसमें लगने की इच्छा उत्पन्न होती है श्रद्धा यदि नहीं है तो किसी कार्य में रुचि नहीं होगी उसमें कार्य को आरंभ करने में उत्साह नहीं होगा करके आरम्भ भी छोड़ देगा उस होने दुख तस्य श्रद्धाधान से या तस्य योगिना।, योगिना हाँ जो श्रद्धाधान है श्रद्धा को धारण करने वाला है उसकी विवेकार्थिना विवेक प्राप्ति का जो इच्छुक है उसका ये, नहीं श्रद्धाधान उसका लिंग बदल देंगे जो श्रद्धा को धारण करने वाला है उसका विवेक को प्राप्त करने वाला है उसका वीरिय पराक्रम उत्साह उत्पन्न होता है कार्य करने में जो आता है उसको उत्साह होता है योगाभ्यास करने में बचता नहीं है वो समुपजात वीरिय से फिर उस उत्पन्न हुए उत्साह वाले उस योगी का इस, समुपजात वीर से जिसका वह वीर उत्पन्न हो गया है जिसमें उत्साह उत्पन्न हो गया उत्साह उत्पन्न हुए उस योगी का की स्मृति उपतिष्टते स्मृति स्थिर हो जाती है यानी जिस कार्य में रुचि होती है उसकी क्या होती है स्मृति बनी रहती है जैसे आप दुकान बाजार में जाते हैं ना, कोई सामान लाने के लिए बाज़ार में घूमते घूमते उस दुकान में चला जाता है ना दृष्टि चली जाती है यहाँ वो अच्छा इसको ही तो ढूंढ रहा था मैं वो अपने आप चला जाता है तो ऐसे ही जो कार्य हम लक्ष्य बना लेते हैं उसमें क्या होता है स्मृति रहने लग जाती है नहीं बोलते हैं फिर उसको थोड़े थोड़े उस विषय में ज्ञान पकड़ में आने लग जाता है और जो हम नहीं चाहते हैं इसको हमने संकल्पित नहीं किया है लक्ष्य नहीं बनाया है जिसमें श्रद्धा नहीं है उसके बारे में स्मरण नहीं आता है जिसमें श्रद्धा नहीं वो बोलता रहेगा अपना सुनाई भी नहीं देता है जैसे बूढ़े बाप बोलता रहता है माँ बाप बोलते रहते हैं घर में और अपना बच्चे खेलते रहते हैं बड़े भी अपना खेलते रहते हैं वो क्या बोला पता सुना नहीं ध्यान नहीं रहा याद नहीं रहा वो भी बोलते रहते हैं सुनते ही नहीं अध्यापक हैं पढ़ाते हैं विद्यार्थी को ये अपना चिल्लाते रहते हैं वो कहीं और कुछ करते रहते हैं ऐसे जैसे संसद में होता है वो एक बोलता रहता है दूसरे ठोकते रहते हैं सुनते ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है अपने ही बोलते जाते हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें ये उत्साह उत्... श्रद्धा है श्रद्धा के कारण उत्साह हो गया है उत्साह यदि हो गया तो उस विषय में स्मृति रहेगी उपस्थित रहेगी यानी उसको योग दर्शन पढ़ना कठिन नहीं लगेगा अगर उसने बना लिया लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करनी है तो वह नहीं उसको लगेगा मैं अस्सी साल का हो गया नब्बे का हो गया या मैं अभी तो अठारह साल का ही हूँ पंद्रह तेरह ही हूँ उसको ऐसा नहीं लगेगा वो ठीक है जो भी काम हो गया शुरू कर करेंगे ऐसा उसको लगेगा नहीं काम करने लग जाएगी पिछले संस्कार जुड़ जाएँगे उसमें स्मृति उपतिष्ठते स्मृति उसकी उपस्थित होती है स्मृति उपस्थाने च और स्मृति के उठ जाने पर चित्तम चित्त जो है अनाकूलम समाधियते बिना चंचलता के बिना वितर्क के बिना और जो भी विरोधी भाव ले लो अनुकूलता से क्या होता है समाहित होता है स्थिर हो जाता है उसको एकाग्र हो जाता है चित्त उसका समाधियते एकाग्र हो जाता है हाँ बिना चंचलता के बिना वितर्क के वो एकाग्र हो जाता है फिर समाहित चित्त से उस एकाग्र चित्त वाले का प्रज्ञा विवेक वही रूपी जो विवेक है प्रज्ञा का ख्याति का उत्कर्ष अंतिम चरम स्थिति जो होती है वो उपावर्तते सामने आ जाता है प्रज्ञा विवेका जो रितंबरा प्रज्ञा है जिसको कहेंगे आगे ये समाधि के बाद जो प्रज्ञा होती है विवेक्याति या जब कहोगे वो प्रज्ञा विवेक विवेक ख्याति ज्ञा उपवा वर्त उपस्थित हो जाता है वो भी सामने आ जाता है उठ जाता है तीन उससे उस प्रज्ञा विवेक से ये न जिस प्रज्ञा विवेक से यथा वस्तु यथार्थम वस्तु जाना उसी प्रज्ञा विवेक के होने पर यथार्थतया वस्तु को जानता है स्वरूपतः वस्तु जो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही जानने लगता है चितमरा प्रजय ऐसी वो कहते हैं सत्य सत्य जानने लग जाता है उस अवसर चित्त जब इस प्रकार का हो जाता है एकाग्रत इन चारों उपायों से उसको उसमें सत्य पकड़ में आने लग जाता है ये ऐसा है ये ऐसा नहीं है ऐसा निश्चय होने लग जाता है उसको वो चाहे ईश्वर होगा चाहे आत्मा होगा प्रकृति है लोक है धर्म अधर्म अच्छा न्याय न्याय सब कुछ उसको दिखने लग जाता है उस यथार्थम वस्तु तो उसी से जानता है प्रजा विवेक से तद अभ्यासात फिर उस यथार्थ ज्ञान के या उस प्रजा विवेक के अभ्यास से तद विषयाच वैराग्यात अब वो चूंकि प्रज्ञा तो है लेकिन वो अभी नित्य नित्य आदि संसार आदि का ही है सब कुछ का या ईश्वर का ही है अभी जो भी कह लो अभी वो जान है उस जान मात्र से फिर वैराग्य होने पर अभी एक हो गया कि ये तो बहुत अच्छा जान मुझे मिला हम मान लो कि ध्यान करते रहते हैं और तो फिर जान कोई उड़ जाता है तो उसको विषय को ध्यान को छोड़ करके वो जान में ही पीछे लग जाते हैं बहुत बढ़िया है क्या इसको पकड़ के रखो इतने में सारा उड़ जाता है तो विषय का ज्ञान तो छूट गया वो ज्ञान में ही लग गया इसको अब बताएँगे इसको लिखेंगे उसको ये करेंगे छपाएँगे ये जान में लगना हो गया तो ये वैराइ की स्थिति नहीं करें फिर यहाँ भी इसलिए इसमें भी वैराइट होना चाहिए मान लो जान आकर के उठ गया उठ जाने के बाद फिर भी निराशा नहीं होनी चाहिए वो वापस आएगा फिर एक बार कोई विशेष जान उठता है उसमें उठने के बाद वो एकदम चला जाता है वापस वापस जाने के बाद लगता है पता नहीं क्या आप तो। वापस आएगा कि नहीं आएगा फिर से जात होगा नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक बार यदि उभरा है तो दोबारा आएगा वो जहाँ वापस आ जाएगा ये जो निश्चिंत हो जाना है ये फिर वैराग्य की स्थिति है इसलिए जो प्रजा विवेक पीछे हुआ अब उसमें भी वैरागी हो जाने से, से हाँ यानी वो ज्ञान मात्र केवल स्थिति है यथार्थ ज्ञान है वो लेकिन अभी भी पूरा तत्व ज्ञान नहीं है उत्कर्ष स्थिति नहीं है के अभ्यास से हाँ तदवैराग्या तद विषयात से वैराग्य हाँ प्रज्ञा विवेक का जो विषय है हाँ विवेक इन लोक संबंधी जितना है वो उसमें भी वैरागी हो जाने पर हो जाने से सम्प्रजात समाधि होती असम्प्रजात समाधि होती है यानी लौकिक विषय में जितना होगा यानी ईश्वर से नीचे तक ईशर से नीचे के जितने भी विषय हैं जीवात्मा के लिए पर्याप्त नहीं हैं वो स्वयं भी आ गया उसमें अपने आप भी अपने लिए पर्याप्त नहीं है आ, अपना काम अपने से नहीं चलेगा हाँ बस ज्ञान हो जाएगा कि मैं खाली ली बस इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं जान होगा तो अपना ज्ञान भी अपने लिए पर्याप्त नहीं होता इसलिए वो विषय जो है ज्ञान का उसमें बैराग्य होगा यानी हो जाएंगे सारे विषय तो संप्रजात यानी समाधि के जितने भी ज्ञान थे उस ज्ञान में भी और ज्ञान के जो विषय हैं सभी में बैराग्य की स्थिति होगी यानी इनमें से हमारे लिए अभी कोई काम की नहीं है ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद अब असंप्रजात समाधि होगी या शुरू हो जाती है ये इसका लक्षण समझना चाहिए o